ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के दोनों सूत्रों के द्वारा सिद्धांत बताया गया है आवृति असकृत उपदेशात इस प्रथम सूत्र में असकृत उपदेश रूप हेतु से सिद्धांतों ने ब्रह्म साक्षात्कार के साधन श्रवणादि की आवृति आवश्यक है ये बताया ब्रह्म साक्षात्कार के साधनभूत श्रवणादि की आवृति आवश्यक है इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ही लिंगाच इस दूसरे सूत्र से एक श्रुति वचन रूप ज्ञापक बताया गया रश्मिशत्व पर्यावर्तयात इस छांदोग्य वचन के द्वारा यह ज्ञापित हुआ कि अनेक पुत्र रूप दृष्ट फल के प्राप्ति में सूर्य किरणों अनेक सूर्य किरणों के दृष्टि का आवर्तन करना है उद्गीत रूप प्रतीक में ये बात बताई गई तो वो जो उद्गीत उदगीतासना है रश्मि दृष्टि से उद्गीत की उद्गीत का ध्यान है उसमें पर्यावर्तयात इस वाक्य के द्वारा आवृत्ति बताई गई है और उसमें ध्यानत्व रूप समानता या दृष्ट फलकत्व रूप समानता श्रवण आदि साधनों में भी देख करके उसी पर्यावर्तयात वाक्य से माना गया सूचित होती है सभी दृष्ट दृष्टफलक साधनों की आवृत्ति इसे इस सूत्र से बताया गया है इस सूत्र का अर्थभाष्य में भाष्कार भगवान ने बता दिया है तो प्रथम सूत्र तथा लिंगाच्य इस स्वितीय सूत्र के अर्थ को बताने के बाद एक प्रकार से सिद्धांत पूरा हुआ तो अधिकरण का उपसंहार होना चाहिए लेकिन इस अधिकरण के अर्थ को सुदृढ़ करने के दृष्टि से सिद्धांति ने जो अधिकरणार्थ बताया सिद्धांत बताया श्रवणादि की आवृत्ति आवश्यक है करके इस सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए इस पर पहले आक्षेप करता का आक्षेप भाष्यकार भगवान बता रहे हैं अत्र आह इत्यादि से और जब दृढ़ आक, आक्षेप होगा आवृत्ति अनावश्यक है ये बता करके तो इस दृढ़ आक्षेप का हो जाएगा सिद्धांति के द्वारा निराकरण तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आवृत्ति आवश्यक है यह सिद्धांत और सुदृढ़ होगा इसी अभिप्राय से जो आक्षेप करता है वे ये मान रहे हैं कि सगुन ब्रह्म साक्षात्कार के साधनों की आवृत्ति तो मानी जा सकती है साथ सातशय फला होने से लेकिन निरति से, जो ब्रह्म है निर्गुण ब्रह्म तत्साक्षात्कार साधनों की आवृत्ति अनावश्यक है यह मानना है आक्षेपकर्ता का जो सविशेष ब्रह्म है सातिशय फला साधनों की आवृत्ति है उसमें आवृत्ति से कुछ तो अतिशय सिद्ध होगा लेकिन जिसका निरतिशय फल है ब्रह्मज्ञान श्रवण आदि साधनों का फल है निर्विशेष ब्रह्मज्ञान और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान उसका विषय निर्विशेष ब्रह्म होने से चाहे वो मनुष्य को हो या देवता को हो सबको एक जैसा ही होगा उसमें कोई अतिशय नहीं रहेगा और एक बार तत्वमसी सुनकर के हो या अनेक बार तत्वसी सुनकर के हो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार निर्विशेष का उसमें कोई अतिशय नहीं रहेगा ज्ञान में अतिशयता आती है विषय के साथ होने पर और यहां ब्रह्म तत्वमसी वाक्यार्थ का विषय भू, वाक्यार्थ भूत प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म एक रस है निरतिशा है इसलिए उसके ज्ञान में चाहे एक बार तत्त्वमसि सुनने से ज्ञान हो अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा या अनेक बार तत्त्वमसि सुनकर के अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान हो कोई विशेषता नहीं रहेगी जन्य, इसलिए आवृत्ति अनावश्यक है ऐसा आक्षेप अत्र आह इत्यादि इत्यादि से आक्षेपकर्ता कर, कर रहे हैं अत्र आह इत्यादि की अवतरण टीका हम लोग कल देख चुके थे तो भी आज भी देखिए एवं तवत सगुण निर्गुण साक्षात्कार साधनेशु आवृत्ति तत्र सगुन ध्यानादे आवृत्ति अंगीकृत निर्गुण श्रवणिष आवृत्ति अक्षिपति अत्राह इत्यादिना इदीना आवृत्ति असकृत उपदेशा लिंगाच इन दो सूत्रों की व्याख्या करते हुए भास्कर भगवान ने सगुण ब्रह्मध्यान और निर्गुण ब्रह्मज्ञान के साधन दोनों में भी आवृत्ति को बताया गया बताया भाष्कर भगवान ने उनमें से आक्षेप करता जो सगुण साक्षात्कार फलक सगुण का ध्यान है उसकी आवृत्ति तो स्वीकार करते हैं लेकिन निर्गुण साक्षात्कार के साधनभूत श्रवणादि की आवृत्ति अनावश्यक मानते हैं ये कहा कि तत्र सगुण ध्यानादे आवृत्तिम अंगीकृत निर्गुण सु आवृत्तिम आक्षिपती तो निर्गुण जो श्रवणादि है उसके निर्गुण साक्षात्कार के साधनभूत श्रवणादि के आवृत्ति पर आक्षेप करते हैं भाष्य में देखिए अत्र आह भवतु नाम आहतों साध्यफलेश प्रत्ययु आवृत्ति तेजु आवृत्ति साध्य अतिशय से तो कहते हैं जो साध्य फल प्रत्यय है साध्य फल प्रत्यय कहा जाता है प्रत्यय कहते साधन को और जिस साधन का फल साध्य रूप है साधन से निष्पन्न होने वाला है तो साधन निष्पन्न फल वाले साध, साधनों की तो आवृत्ति भले ही हो जाए वे हैं साध्य फल प्रत्यय माना जाता है उपासनाओं को सगुन ध्यान को तो ये जो सगुण ध्यान है उसकी आवृत्ति भले ही आप मान लो पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो भवतु नाम साध्य फलेशु प्रत्यु आवृत्ति साध्य फल प्रत्यय यानी सगुण ध्यान और उस सगुण ध्यान की आवृत्ति भले ही हो तेसु आवृत्ति साध्यस्य अतिशय से का सगुण ध्यानों में आवृत्ति क्यों मानी जा तो इसलिए कि आवृत्ति साध्य जो अतिशय है यानी विशेषता है अतिशय शब्द का अर्थ है विशेषता वह संभव है आवृत्ति से जन्य जो फल में अतिशयता है वह संभव है तो तेजु आवृत्ति साध्य अतिशय संभवत। उपासना का फल है सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य रूप लोकांत प्रति और उपासना न्यूनाधिक्य को लेकर के यह फल में न्यूनाधिक्य होता है तारतम्य होता है उपासना में कहीं कमी रह गई तो सालोक्य की मात्र प्राप्ति होती है उपासना परिपूर्ण हो गई यदि तो पूर्ण रूप से जितनी उत्कृष्ट होनी चाहिए उतनी हो गई तो सायुज्य और बीच वाली है तो सारूप्य और सामीप्य इस प्रकार ये उपासना के तारतम्य को लेकर के फल में तारतम्य हो रहा है ना और उपासना में तारतम्य क्यों हो रहा है तो आवृत्ति को लेकर के तो इस प्रकार उपासना की आवृत्ति तो सार्थक हो जाती है उपासना में अतिशायता प्रदान करके इसलिए उपासना में भले ही आवृत्ति स्वीकार की जाए लेकिन निर्गुण में नहीं ये आगे कह रहे हैं कि यस्तु परब्रह्म ब्रह्म विषय प्रत्यय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एव नित्यशुद्धबुद्ध परम आत्मूत पर तत्र किमर्था कि इति तो परब्रह्म विषयक जो प्रत्यय है वह कैसा है परब्रह्म तो कहा कि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है सबकी आत्मा है ऐसे परब्रह्म को समर्पयती यानी ज्ञापयति। तो ये जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है वह निर्गुण ब्रह्म ज्ञान ये बता रहा है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म पर ब्रह्मा तुम हो ऐसा ज्ञापन करता है और इस ब्रह्म ज्ञान के साधन जो प्रत्येक शब्द से ग्राह्य श्रवण आदि है वो चाहे एक बार श्रवण करके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्येक आत्मभूत ब्रह्म विषयक ज्ञान हो या आवृत्ति करके ज्ञान हो इसमें कोई अंतर ज्ञान में होने वाला नहीं है इसलिए कहते हैं श्रवणादि तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मभूत पर का ज्ञापन करते हैं पर ब्रह्म विषयक ज्ञान के उत्पादक हैं तो वे एक बार श्रवणादि का अनुष्ठान हो या अनेक बार अनुष्ठान हो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्येक आत्मभूत ब्रह्म से अलग कोई विशेष वस्तु नहीं बता पाएंगे एक बार अनुष्ठित श्रवणादि भी अधिकारी को वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का अनुभव कराएंगे और अनेक बार अनुष्ठित श्रवणादि से भी अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयक ही बोध होगा दोनों में कोई अंतर नहीं होगा ये कह रहा है लेकिन लाभ भी नहीं है वो कहते ज्ञान होने से ही जीवन मुक्ति होती है पूर्व पक्षी उसके लिए श्रवणादि तो ज्ञान के साधन है साक्षात्कार के साधन है और उस साक्षात्कार से जब बाध हो जाएगा संसार का तो बाधित जो द्वैत हैं वह उसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बाधित बनकर के आ भी जाए तो प्रभावित नहीं कर पाएगी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से बुद्धि प्रभावित ना हो यही जीवन मुक्ति है वह एक बार अनुष्ठित श्रवणादि से जन्य साक्षात्कार से ही द्वैत मात्र बाधित हो जाता है तो जीवन मुक्ति का आनंद मिलता रहता है ये कौन पूर्व पक्षी करे आक्षेप करता इसलिए आवृत्ति अनावश्यक है पूर्व पक्षी के अनुसार तो यस्तु परब्रह्म विषय प्रत्यय पर ब्रह्म विषय प्रत्यय है श्रवण मनन निदिध्यासन और वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मभूत परब्रह्म का समर्पण करता है का अर्थ है अनुभव कराता है तत्र किम आवृत्ति तो परब्रह्म का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म का अनुभव करने के लिए आवृत्ति किमर्था का मतलब किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से निष्फल है उसका कोई फल प्रयोजन नहीं है आवृत्ति का ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ सकृत श्रुतऊ चो अनुपपत्ते आवृत्ति अन्पपत्ते इति चेत इसका अवतरण टीका में इसे देखिए वाक्यम निर्गुण साक्षात्कार जनने शक्तम नवा श ने सिद्धांति के प्रति दो विकल्प करके पूछा सिद्धांतियों से कि तत्वमसी इत्यादि महावाक्य निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कराने में समर्थ हैं या नहीं है ये पूछते हैं सिद्धांति से पूर्व पक्षी तो उसमें यदि सिद्धांती कहते हैं कि तत्वमश्यादि वाक्य निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कराने में समर्थ हैं, ये प्रथम विकल्प है द्वितीय विकल्प है निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार कराने में तत्वसी वाक्य समर्थ नहीं है तो इनमें कहते हैं आद्य श्रुत साक्षात्कार सिद्धे व्यर्था वृथा उ द्वितीय संकते तो प्रथम विकल्प निर्गुण साक्षात्कार में तत्वमसी वाक्य समर्थ है ये जो प्रथम विकल्प है इस पक्ष में एक बार तत्वमसी वाक्य सुनने मात्र से ही निर्गुण साक्षात्कार हो जाएगा तो निर्गुण साक्षात्कार के लिए बार बार तत्वमसी वाक्य का श्रवण आवृत्ति निरर्थक है निष्प्रयोजन है आवर्तन। ये पूर्व पक्षी ने कहा तत्वमसी वाक्य से निर्गुण का साक्षात्कार होता है ऐसा यदि सिद्धांती प्रथम विकल्प स्वीकार करेंगे तो इस पक्ष में एक बार तत्वमसी शून्य से ही साक्षात्कार हो रहा है तो बार बार सुन्य की क्या जरूरत है व्यर्थ है ये वही अर्थ है आवृत्ति का प्रथम पक्ष में पूर्व पक्ष ने बता दिया अब द्वितीय संकते तो द्वितीय विकल्प है तत्वमसी वाक्य निर्गुण साक्षात्कार कराने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं है ये द्वितीय विकल्प हैं और इस द्वितीय विकल्प की शंका यदि सिद्धांती करते हैं ऐसा मानते हैं कि तत्त्वमशी वाक्य निर्गुण का साक्षात्कार कराने में असमर्थ है तो ये सिद्धांति की शंका का अनुवाद पूर्व पक्षी कर रहे हैं इसलिए कहते द्वितीय शंकते यानी सिद्धांति द्वितीय विकल्प की शंका करते हैं और उसका निराकरण न इत्यादि से पूर्व पक्षी करेंगे सिद्धांति की शंका का तो भाष्य में है सकृत श्रुतौ च ब्रह्मात्मत्व प्रती अनुपपत्ते आवृत्ति अभ्युपगम चेत ऐसा यदि सिद्धांती कहेंगे पूर्व पक्षी कह रहे हैं क्या सिद्धांती कहेंगे कि सकृत श्रुतौ तत्वमसी वाक्य का एक बार श्रवण होने पर निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता तो सक्रिय श्रुतौच ब्रह्मात्मत्व प्रतीति अनुपत्य ब्रह्मात्मत्व की प्रतीति अनुपन्न है नहीं होती है आवृत्ति अभ्युपगम इसलिए आवृत्ति का अंगीकार है का मतलब तत्वमसी वाक्य श्रवण यानी विचार बार बार करना है एक बार तत्वमसी वाक्यर्थ का विचार करने मात्र से साक्षात्कार नहीं होता उसके लिए आवृत्ति है बार बार विचार करने से साक्षात्कार होगा ऐसा यदि सिद्धांती कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं न इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में न इत्यादि पूर्व पक्ष का अशक्त आवृता इत्याह नेति इत्याति जो साक्षात्कार कराने में असमर्थ हैं निर्गुण का साक्षात्कार कराने में असमर्थ तत्वमसी तो तो वाक्य है ये पक्ष हैं तो वो एक बार श्रवण करने से साक्षात्कार उत्पन्न नहीं कर पा रहा है सक्रिय श्रुत तत्वमसी तो अनेक बार श्रुत होने पर भी वह साक्षात्कार उत्पादक नहीं बन पाएगा क्योंकि तो उसका स्वभाव ही नहीं है साक्षात्कार उत्पन्न करना सामर्थ्य नहीं है उसमें साक्षात्कार उत्पन्न करने का यदि सामर्थ्य होता तो, तो एक बार कर, श्रवण करने मात्र से ही साक्षात्कार उत्पन्न करा देता तो एक बार तो श्रोत तत्व से वाक्य नहीं उत्पन्न करा पा रहा है साक्षात्कार तो हजारों बार विचार्यमान भी नहीं करा पाएगा अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा साक्षात्कार ये पूर्व कह रहे हैं इसलिए कहा कि अशक्तस्य आवृतावपि अने साक्षात्कारे अशक्तस्य साक्षात्कार उत्पन्न करने में असमर्थ तत्वमसी वाक्य की आवृत्ति करने पर भी कहते फल अनुपपत्ति साक्षात्कार रूप जो फल है वह उत्पन्न नहीं हो पाएगा अनुपत्ति सिद्ध नहीं हो पाएगा इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न आवृता वी तद अनुपत्नी एक बार श्रुत तत्वसी वाक्य से साक्षात्कार नहीं हो रहा है इसलिए आवृत्ति आवश्यक है ऐसा भी सिद्धांती नहीं कह सकते ये न का अर्थ है क्यों नहीं कह सकते कहते इसलिए कि आवृता वह भी तद अनुपत् तो जो साक्षात्कार कराने में असमर्थ हैं तत्वमसी वाक्य उसकी आवृत्ति होने पर भी तद अनुपपत्ते इसमें तत्कार अर्थ है साक्षात्कार उससे साक्षात्कार कराने में असमर्थ तत्त्वमसी की अनेक बार आवृत्ति होने पर भी साक्षात्कार उत्पन्न नहीं होगा सिद्ध नहीं होगा साक्षात्कार अनुपपत्ते अनुपत्य सूत्रात्मक समाधान है इसी का स्पष्टीकरण है आगे इत्तेवम वाक्यम यमसीयकवाक्यम सकृत्ूयम ब्रह्मत्म ब्रह्मात्मती नोत्देत तत तो ये कहते हैं कि यदि एक बार श्रुत तत्वमसी वाक्य से ब्रह्मात्मत्व की प्रतिति नहीं होती अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं होता तो तदेव अने एक बार सुनने से साक्षात्कार उत्पन्न करने में असमर्थ तत्वमसी वाक्य ही आवर्त्यमान बार बार विचार्यमान आवर्त्यमान का अर्थ हो जाएगा बार बार सूर्यमाण साक्षात्कार उत्पादय साक्षात्कार का उत्पादक हो जाएगा इति का प्रत्याशा अस्ति तो कैसे आशा की जा सकती है नहीं की जा सकती का शब्द आक्षेपार्थ में है तो आकांक्षा इस प्रकार की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती तो का प्रत्याशा स्यात तो आकांक्षा इस प्रकार की नहीं रखी जा सकती कहा गया। आगे हैं अथ उच्चेत इत्यादि वाक्य तो यदि सिद्धांती ऐसा कहते हैं तो पूर्व पक्षी उसका भी उत्तर दे रहे हैं अथ उच्चत न केवल वाक्य कंचित अर्थ साक्षात्कर् शक्नो अतो युक्तपेक्षा वाक्यम अनुभवय इति ऐसा यदि सिद्धांती कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी उसका उत्तर देंगे पहले सिद्धांतिका का अनुवाद किया उन्होंने अथ उच्चेत का अर्थ है यदि अथ का अर्थ है यदि उच्चेत यानी सिद्धांति ना उच्चेत सिद्धांति के द्वारा ऐसा कहा जाए यदि कैसा कि न केवलम वाक्यम कंचित अर्थम साक्षात करतुम शक्नोति तो केवल जो शब्द हैं तत्वमशी वाक्य है वह किसी का भी साक्षात्कार नहीं करा सकता कंचित अर्थम साक्षात्कार साक्षात्म न शक्नोती किसी भी अर्थ का साक्षात्कार करा नहीं सकता इस और कोई सहयोगी यदि मिलता है उसको तो सहयोगी के साथ मिलकर के साक्षात्कार कराता है आगे कह रहे कि अतो युक्ति अपेक्षम वाक्यम अनुभाविष्यति, जब अकेला साक्षात्कार नहीं करा पा रहा है किसी भी अर्थ का शब्द तो वह युक्ति सापेक्ष शब्द अकेला शब्द साक्षात्कार कराने में जो असमर्थ है वह युक्ति रूप सहकारी की सहायता से साक्षात्कार कराता है इसलिए कहा कि युक्ति अपेक्षम वाक्यम अनुभाव्य युक्ति सापेक्ष जो वाक्य हैं, वह अपने विषय का साक्षात्कार कराता है अकेला श्रवण साक्षात्कार नहीं कराता युक्त मनन शब्दितो युक्ति सहकृत श्रवण साक्षात्कार उत्पन्न कराएगा अपने विषय का ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं तो पूर्व पक्षी तथापि इत्यादि से कह रहे इस पक्ष में भी युक्ति सहकृत वाक्य को शब्द को साक्षात्कार उत्पादक मानते हो यदि तो इस पक्ष में भी शब्द तथा युक्ति की आवृत्ति वैयर्थ्य नाम का जो दोष है वो बना ही रहेगा आवृत्ति का अनर्थक्य इसे तथापि इत्यादि से कहा जा रहा है कि तथा आवृत्ति अनर्थक्यम एवं तो तथापि शब्द का अर्थ है अकेला शब्द साक्षात्कार में असमर्थ होने से युक्ति सकृत शब्द में साक्षात्कार हेतुत्व स्वीकार करने पर भी, तथा भी है। तथ अर्थ तथा भी बता रहे हैं टीकाकार टीका में कि तथापि इति स्वतो अशक्तस्य युक्ति साहित्यात साहित्यात्तावीर्था टीका में कि स्वयं साक्षात्कार कराने में अशक्त असमर्थ होने पर भी युक्ति की सहायता से अपने विषय का साक्षात्कार कराने में समर्थ वाक्य को मान लेने पर भी तथापि का अर्थ है आवृत्ति अनर्थक्यम एवं तो युक्ति सहकृत एक बार श्रुत श्रुतवाक्य ही साक्षात्कार उत्पन्न कराएगा अहम ब्रह्मास्म ऐसा तो इस पक्ष में भी आवृत्ति का वही अर्थ नामक दोष बना ही रहता है। इस अभिप्राय से कहा कि तथापि आवृत्ति अनर्थक्यम एवं ये सूत्रात्मक समाधान है तथापि से किया गया इसका स्पष्टीकरण है कि सापी ही युक्ति साकृत प्रवृत्ता एवं स्वम अर्थम अनुभाव्य तो सापी ही युक्ति युक्ति है शब्द की सहकारी युक्ति वह एक बार प्रवृत्त हुई वेदांत अर्थ का युक्ति से चिंतन करने के लिए उपयोग में आई हुई जो युक्ति तर्क वह एक बार प्रयुक्त होने मात्र से ही अपने अर्थ का शब्द के साथ मिलकर के अनुभव करा देगा मनन इसके लिए आवृत्ति अनावश्यक है ये कहा अब अथापि सात इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए वाक्य युक्ति भ्याम परोक्ष ज्ञाने जाते ज्ञानार्थम आवृत्ति इति संकते अथापि सियात अब सिद्धांती के अनुयायी यदि ये कहते हैं कि श्रवण मनन से परोक्ष ज्ञान होता है युक्ति सहकृत शब्द साक्षात्कार का उत्पादक नहीं परोक्ष ज्ञान का उत्पादक है तो युक्ति और शब्दस है यानी युक्ति सहकृत शब्द से परोक्ष ज्ञान होने पर भी अपरोक्ष ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है और उस अविद्या निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवर्तन श्रवण मनन का जरूरी है ऐसा यदि सिद्धांती कहना चाहेंगे तो सिद्धांती की इसी प्रकार की शंका का पहले उपस्थापन किया जा रहा है फिर पूर्व पक्षी निराकरण करेंगे आवृत्ति का उपयोग सिद्धांती बताना चाह रहे हैं साक्षात्कार में युक्ति सहकृत शब्द है सिद्धांती मान रहे हैं परोक्ष ज्ञान और उसी युक्ति सहकृत श्रवण की आवृत्ति होगी तो साक्षात्कार होगा आवर्तमान युक्ति सहकृत श्रवण साक्षात्कार उत्पादक बनेगा इसलिए आवृत्ति सार्थक है ऐसा यदि सिद्धांती कहना चाहेंगे तो सिद्धांति का यह कथन पूर्व पक्षी के द्वारा अनुदित किया जा रहा है अथापि युक्तिया वाक्य सामान्य विषय एव विज्ञान क्रियते न विशेष विशेष विषय विज्ञानम को भी इधर ले आना कहते हैं युक्ति सहकृत वाक्य से सामान्य विषय ज्ञान ही होता है सामान्य विषय ज्ञान है परोक्ष ज्ञान इसलिए सामान्य विषयम एवं विज्ञानम शब्द से लेना परोक्ष ज्ञान को तो ये युक्ति सहकृत शब्द ने सामान्य ज्ञान को उत्पन्न किया न विशेष विज्ञानम विशेष विषय विज्ञानम तो विशेष विषय विशे विज्ञान कहते हैं साक्षात्कार को तो साक्षात्कार का उत्पादक एक बार श्रुत युक्ति सहकृत शब्द नहीं बनता उसके लिए आवर्तन आवश्यक है इसे समझाने के लिए सिद्धांती दृष्टांत बताते हैं युक्ति और वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है यथा अस्ति वाक्यात् अस्द शूल वाक्याकंपनादीलिंगाच एव पर प्रतिपद्यते न अनुभवति एव विशेषमुभवती यहाँ हैं जैसे किसी व्यक्ति ने अपने साथी को कहा कि मेरे हृदय में शूल है तो इस वाक्य से उसके साथी को इतना मात्र ज्ञान हुआ कि मेरे साथी के हृदय में शूल है सूल के अस्तित्व का ज्ञान हुआ और साथ में वह दुखी है और तो फूल उसे कष्ट दे रहा है तो वो अंदर का कष्ट चेहरे से प्रतीत होता है ना, तो वो चेहरा और शरीर कापने लगता है चेहरा विषादग्रस्त हो जाता है तो ये जो गात्र कंपनादि रूप लिंग दर्शन है जैसे पर्वत में धूम दर्शन का ज्ञापक बनता है ऐसे गात्रकंपनादि लिंग ये हुआ युक्ति तर्क तो इस गात्रकंपनादि लिंग से तथा में हृदय सूलम अस्ति इस वाक्य से सामने वाले को परोक्ष ज्ञान होता है बोलने वाले के हृदय में सूल के अस्तित्व का सामान्य ज्ञान होता है वो विशेष का ज्ञान नहीं होता विशेष अनुभव नहीं होता जैसे वह स्वयं व्यक्ति जिसके हृदय में फूल है वह अनुभव कर सकता है कष्ट का फूल का ऐसे अनुभव उसे नहीं हो पाता सुनने वाले को अनुमान मात्र करता है यानी परोक्ष ज्ञान होता है तो यहाँ युक्ति गात्र कंपनादि रूप और मैं हृदय शूलम अस्थि ये वाक्य जैसे शूल का परोक्ष ज्ञान उत्पादक मात्र बना जैसे जिसके शरीर में हृदय में शूल है उसको अपरोक्ष है शूल का ऐसा अप्रोक्ष का उत्पादक युक्ति सहकृत वाक्य नहीं बना उदाहरण हुआ ऐसे युक्ति सहकृत तत्वमशी वाक्य तो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान कराएगा और ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष अविद्या की अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी अपरोक्ष अध्यास की निवृत्ति के लिए तो अपरोक्ष ज्ञान की जरूरत है यह आगे कहते हैं कि विशेष अभवस्या निवर्तक तो अपक्ष जो अभ्यास है अविद्या अध्यास और उस अध्यास रूप अविद्या का निवर्तक तो विशेष अनुभव होता है यानी अप्रोक्ष होता है तत तदर्थ आवृत्ति चेत इसलिए तदर्था यानी अविद्यानिवर्तक साक्षात्कार तदर्थ हमें तत्शब्द का अर्थ है निवर्तक साक्षात्कार साक्षात और उस निवर्तक साक्षात्कार के लिए आवृत्ति सार्थक होगी आवृत्ति का प्रयोजन होगा अविद्या सा, निवर्तक साक्षात्कार चेत ऐसा यदि सिद्धांती कहना चाहेंगे आवृत्ति को सार्थक दिखाने के लिए तो कहते न ये कहना भी ठीक नहीं है सिद्धांती का असकृत अपनी तावन मात्रे इत्यादि से हेतु बताया जा रहा है क्यों ठीक नहीं है तो न असकदपी इत्यादि का अवतरण है टीका में सिद्धांतिकी शंका का निराकरण पूर्वपक्षी कर रहे हैं न असकृदपी इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि तयोर परोक्ष ज्ञान हेतुस्वाभाव्या आवृता वपि न साक्षात्कार इति परिहरति न इति कहते तयोह द्विवचन है न तो किसका परामर्श है द्विवचना तो शब्द किसको बताएगा हाँ? वही हा शब्द और युक्ति यानी श्रवण मनन को तो तयो हो यानी श्रवण मनन योह युक्ति वाक्य यो हो तो ये जो युक्ति और वाक्य हैं इनमें परोक्ष ज्ञान हेतुत्व स्वाभाव्यात इनका स्वभाव है परोक्ष ज्ञान का हेतुत्व ये स्वभाव है उनका परोक्ष ज्ञान के ही जनक होंगे कहते हैं तयो परोक्ष ज्ञान हेतुत्व स्वाभाव्यात आवृता वी तो आवृति उनकी मान लेने पर भी न साक्षात्कार तो जब उनका स्वभाव है परोक्ष ज्ञान उत्पादकत्व ही तो एक बार अनुष्ठित श्रवण मनन अपने स्वभाव के अनुसार परोक्ष ज्ञान के हेतु बनेंगे तो कई बार उनका अनुष्ठान करेंगे तो भी स्वभाव नहीं बदलेगा उनका वे अपने स्वभाव के अनुसार परोक्ष ज्ञान का ही उत्पादक बनेंगे अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे अनेक बार उनकी आवृत्ति होने पर भी ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तयोहो परोक्ष ज्ञान हेतु तो तयो आवृत्तावपी ऐसे लगाना कि उनकी आवृत्ति कर लेने पर भी श्रवण मनन की न साक्षात्कार तो अनेक बार अनुष्ठित श्रवण मनन से भी साक्षात्कार उत्पन्न नहीं होगा जब उनका स्वभाव ही नहीं है साक्षात्कार उत्पन्न करना तो कितने भी बार इनका आवर्तन करो वे साक्षात्कार के हेतु नहीं बन पाएंगे फिर जाएगा स्वभाव बदल गया स्वभाव नहीं बदलता तो न साक्षात्कार तो इति परिहरती इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी सिद्धांति की शंका का परिहार कर रहे हैं सिद्धांत ये कह रहे थे न कि एक बार अनुष्ठित तो श्रवण मनन से परोक्ष ज्ञान होता है और अविद्या का निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान है और वो अविद्या निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान के लिए श्रवण मनन की आवृत्ति सार्थक है ये जो सिद्धांतिका कथन था इसका निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं इसलिए कहा परिहरती तो भाष्य में है न अपि तावन मात्रे नसकृद्पन विशेष विज्ञान उत्पत्ति असंभवात तो अपि अपि तावन तो तावन मात्रे मात्रे तो असकदे इसमें तावन मात्रे मत्रे ये द्विवचन है वाक्य युक्ति का परामर्शक है तावन मात्रे का अर्थ है युक्ति, वाक्य और युक्ति इन दोनों का मात्र क्रियमाने आवर्तन करते रहेंगे तब भी कहते विशेष विज्ञान उत्पत्ति असंभवात असकृत अपी तावन मात्रेय क्रिया माने असकृत का अर्थ है अनेक बार अपी का है भी तो कई बार श्रवण मनन करने पर भी जब श्रवण मनन का स्वभाव ही परोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करना है तो परोक्ष ज्ञान के उत्पादक श्रवण मनन का कई बार अनुष्ठान करने पर भी अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि अप्रोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करना श्रवण मनन का स्वभाव ही नहीं है यह पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि असकृत अपनी तावन मात्रे क्रियमाणे विशेष विज्ञान उत्पत्ति विशेष विज्ञान है साक्षात्कार उसकी उत्पत्ति असंभव है क्योंकि माना जा रहा है कि स्वभावतः श्रवण मनन परोक्ष ज्ञान का ही उत्पादक है ये जो सूत्रात्मक वाक्य हैं, इसका स्पष्टीकरण है टीका में, भाष्य में नहीं इत्यादि से नी सकृत प्रयुक्ताभ्याम प्रयुक्ता शास्त्रुक्तिभ्याम अनवगत विशेष श्रृत्वी प्रयुज्यनाभ्याम अवगंतुम शक्य थे कहते हैं एक बार प्रयुक्त शास्त्र और युक्ति का मतलब श्रवण मनन एक बार अनुष्ठित जो श्रवण मनन उससे विशेष अनवगत हा, तो साक्षात्कार उनके विषय का नहीं हुआ तो कहते शतकृतोपी सौ बार शतकृतो का अर्थ है तो सौ बार उनका अनुष्ठान कर लेने पर भी प्रयुज्यनाभ्याम यानी अनुष्ठिताभ्याम सर्वन्मन भ्याम, भ्याम, भ्याम। अवगंतुम न शक्यते न का अन्वय शक्यते के साथ करना तो वो सौ बार अनुष्ठित श्रवण मनन भी, भी अपने विषय का साक्षात्कार नहीं करा पाएंगे क्योंकि उनका स्वभाव परोक्ष का ही उत्पादन करना है अपरोक्ष उत्पादन नहीं है तस्मात इत्यादि का अवतरण है टीका में यदि तयोह साक्षात्कार सामर्थ्यम यदि वा परोक्ष ज्ञान परोक्षम उभयथपि आवृत्ति इत्याह तस्त तो यदि तयो तय तय यानी श्रवण तो शब्द और युक्ति इनमें साक्षात्कार का सामर्थ्य है ऐसा मान लो अथवा कहते हैं इनमें परोक्ष ज्ञान का ही सामर्थ्य है अप्रोक्ष ज्ञान का सामर्थ्य नहीं है ऐसा मानो दोनों पक्ष में कहते उभय थापि आवृत्ति अनपेक्षा आवृत्ति अनावश्यक ही है आवृत्ति की अपेक्षा नहीं है ये पूर्वपक्षि का कथन है उसे कह रहा है पूर्वपक्षी कि तस्मा तो यदि शास्त्रयुक्तिभ्याशेष प्रतिप्यते यदि वा सामे प्रतिपाद्य का इधर भी अन्वय करना प्रतिपाद देते, प्रतिप्यते उभयथप्रवृत्ते ते स्व कार्यम इति आवृत्ति अनुपयोग तो यदि शास्त्र युक्ति विशेष प्रतिपाद्यते का मतलब शब्द और युक्ति से अपने विषय का साक्षात्कार कराया जाता है वे साक्षात्कार के उत्पादक हैं, साक्षात्कार में समर्थ है साक्षात्कार उत्प, उत्पन्न करने में एक पक्ष ये हुआ दूसरा यदि व सामान्यम एव यानी परोक्ष ज्ञान के ही उत्पादक है शब, शब्द और युक्ति ऐसा मानते हैं तो कहते उभय थापि दोनों पक्ष में इनको साक्षात्कार का उत्पादन करने में समर्थ मानते हैं उस पक्ष में भी और परोक्ष ज्ञान में ही समर्थ मानते हैं उस पक्ष में भी वह था सकृत प्रवृत्ते एवते स्व कार्यम कुरुता स्व शब्द से लेना उनका जो फल है शब्द और युक्ति का शब्द और युक्ति तो प्रमाण है ना और प्रमाण का फल होता है प्रमा वो प्रमा दो प्रकार की परोक्ष अपरोक्ष तो अपरोक्ष प्रमा के उत्पादक हैं ऐसा मानते हैं शब्द और युक्ति प्रमाण को तो भी वे एक बार प्रयुक्त यानी अनुष्ठित श्रवण मनन ही साक्षात्कार के उत्पादक बनेंगे और साक्षात्कार की उत्पत्ति में समर्थ नहीं है परोक्ष का ही उत्पादक बनते हैं ऐसा मानेंगे तो इस पक्ष में भी उनसे फिर एक बार अनुष्ठित श्रवण मनन से साक्षात्कार ही होगा क्या न, वो परोक्ष ज्ञान ही होगा अनेक बार अनुष्ठित होने से साक्षात्कार होगा ऐसा नहीं तो दोनों पक्ष में आवृत्ति व्यर्थ है इसलिए कहते हैं कि उभयथापि सकृत प्रवृत्ते दिवचन है सकृत प्रवृत्ते वे ते यानी वाक्य युक्ति वाक्य और युक्ति स्व कार्य कुरुत अपने कार्य के संपादक बनते हैं इति आवृत्ति अनुपयोग इसलिए आवृत्ति नहीं है अनुपयोगी है आवृत्ति व्यर्थ है अवृत्ति उसका कोई उपयोग नहीं है नच इत्यादि से और भी सिद्धांति के द्वारा एक दो विकल्प किए जा रहे हैं और उन विकल्पों का निराकरण सिद्धांति के पूर्व पक्ष करेंगे तब पूर्व पक्ष सुदृढ़ हो जाएगा ये पूरे पृष्ठ तक पूर्व पक्ष ही है प्रमा उत्पत्ता अभ्यासापेक्षा युक्ता न उसे लेकर के तक वो आएगा वहां जाकर के ये आक्षेप करने वाले का आक्षेप पूरा होगा अत्र उच्चते इत्यादि से फिर इस आक्षेप का निराकरण करने वाला सिद्धांत भाषा आएगा वहां से आवृत्ति को सार्थक बताएंगे सिद्धांति अत्र उच्चे थे इत्यादि से इससे पहले तक पूर्व पक्ष रहेगा अभी इसमें हैं तीन चार पंक्तियाँ इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे कल अनाध्याय है